कदा पुनर इंद्रियम कर्ण नहीं कदा पुनर इदम इंद्रियम कर्ण इंद्रिय कब पुनर बनता है यदा निर्विकल्प रूपा प्रमा फलम जब निर्विकल्प ज्ञान रूपा प्रमा जो है फल होता है तब इंद्रियम कर्ण मान हैं कैसे तथा ही सुनो प्रक्रिया आत्मा मनसा संयुज्यते आत्मा का मन से संयोग होता है मन इंद्रिय मन का इंद्रिय के साथ हुआ और इंद्रिय अर्थेना इंद्रिय का अर्थ विषय के साथ संबंध होता है इंद्रियाना वस्तु प्राप्त प्रकाश कारित्व नियमान क्योंकि इंद्रियों का वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाश करने का सामर्थ्य वाला स्वभाव वाला ऐसा माना गया है वस्तु प्राप्य प्रकाश कारित्व नियमान तो तो नाम किंचित इति जायते ृष्टेन इंद्रियन अर्थ से हो ज्ञान होगा कैसा हो नाम है उसमें न जाति है न रूप है इत्यादि संयोजन से ही नहीं है वस्तु मात्र बोल कराने का मतलब इदम् ऐसा क्या हो है ये कुछ है उसका नाम नहीं ले पा रहे हम जब नाम ही पता नहीं चल तो रूप क्या वर्णन करोगे नाम के साथ सब जुटते हैं नाम आदि कुछ भी नहीं पकड़ आ रहा है लेकिन कुछ दिख रहा है इंद्रिय संबंध हो गया निश्चय नहीं हो पा रही क्या चीज है कुछ है ऐसा जो ज्ञान होता है इसी का नाम निर्विकल्प ज्ञान तत्व ज्ञान है उस ज्ञान का कौन है? इंद्रिया है जैसे छिदाया युवा परशु हो छेदन रूपा फल के प्रति परशु जैसा होता है व्यापार वा व्यापार व्यापार क्या होगा स्थिति में जो सन्निकर्ष सन्निकर्ष था तो को ही दारू संयोग जैसे छिदा का, का कारण जो कर्ण था परशु उसका दारू लकड़ी के साथ जो संयोग है वही छेदन रूपा जो फल के प्रति व्यापार हो है निर्विकल्प ज्ञान फलम छदा निर्विकल्प निर्विकल्पज्ञानी फल है निर्विकल का फल क्या था? हो जाना सीधा इन्होंने बता दिया निकल्प नाम जात्यादि योजना ब्राह्मणो एम श्यामो यम विशेष विशेषाओ का ज्ञानम उत्पन्न जाएगा। से तब माना जब निर्विकल्प ज्ञान खिलौना है, है, ना तो है तो ब्राह्मण नाम पता चल गया नाम के अंदर तो उसके जाति ग्रहण हो गया उसका रूप भी सामने से ग्रहण हो रहा है नाम रूप जात विशेषण विशेष भाव से विशिष्ट पदार्थ अपने ग्रहण कर लिया कैसे ग्रहण किया आपने? नाम, जात्या नाम जात्या से संबद्ध क्या ब्राह्मण विशेषण विशेष भाव को बोध कराने वाला अवधा ज्ञान ज्ञान उत्पाद ज्ञान उत्पन्न होता है यदा तदा जब ऐसा ज्ञान पैदा हुआ तब इंद्रिया से निर्विकल्प ज्ञान मत व्यापार है ज्ञान फलाम तब क्या हुआ इंद्रिया निकर्ष से कर्ण माना जाएगा और उससे बाद होने बाद होने होने वाला वाला निर्विकल्प ज्ञान ज्ञान व्यापार उसके के ही फल माना जाएगा कदा पुनर्ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान को भी कर्ण आपने कहा था वो कब कर्ण बनेगा जब सविकल्प के बाद में क्या चीज होता है ज्ञान हो होता है विकल्प ज्ञान के पास कौन सा ज्ञान होता है कल ही तो, तो लिखवाया था मैंने आनोपादान उपेक्षा बुद्धि होती है कल बोर्ड में लेके दिखाया परसों सब भूल जाते आनोपादन उपेक्षा बुद्धि होती है कि नहीं होती है कदा पुनर्ज्ञान करना कब पुनर्निर्विकल्प ज्ञान करना होगा यदा उक्त सविकल्प का नरम आनोपादन उपेक्षा बुद्धि हो जाएगी विकल्प के अंदर क्या पैदा होता है हान ज्ञान या उपादान ज्ञान या उपेक्षा तीन में से एक होगी आपने देखा चीज मालूम हुआ चीज है, है। आपकी इच्छा होगी तो उसको ग्रहण करेंगे नहीं त्याग देंगे हान में त्याग उपादन ग्रहण या उपेक्षा तीन में से एक ज्ञान होगा तथा उस स्थिति में निर्विकल्पम ज्ञानम करना निर्विकल्प ज्ञान क्या है करण विकल्प ज्ञानम अवान्तर व्यापार हानादि बुद्धे हा, फल और ये व्यापार का लक्षण क्या है जिसके बीच वाले के व्यापार मंद्रे हर जगह पर तनको अवान्तर व्यापार त्जन्यु त्य जनक व्यापार का लक्षण है यथा तो तो कुठार जन्य है कुठार है और कुठार जन्य छिदार्प फल का जनक कुठार दारो संयोग है इसे कुठार दारो क्या है व्यापार हो गया कुठार करण हो गया छिदा फल हो गया कुठार जन्य है वो क्या है कुठार जन्य कुठार दारु दोल्तु संयोग लकड़ी और कुठार का संयोग और वो कुठार से जन्य छिदार फल का जनक भी है कुठार दारु संयोग अजय वह संयोग को हम व्यापार कहेंगे कुठार को करण कहेंगे छिदा को फल कहेंगे अत्र कश्चित यहां किसक कहना है आप तीन तीन कर्ण क्यों मानोगे तीन तीन व्यापार मान रहे हो अरे ज्ञान तो ज्ञान निर्विकल ज्ञान हो चाहे तब इंद्रिया ही कर्ण तस् सविकल का इंद्रियम एवं निर्विकल ज्ञान के प्रति कर्ण माना इंद्रिय को उसी प्रकार से विकल्प ज्ञान का भी कारण करना है हानोपान आदि बुद्धि का भी कारण इंद्रिय कर्ण मानो का कर सब का क्यों बीच में जो जो होता है आपने कहा ना उन सब सबको अवान्तर व्यापार मान देना उन सबको अवंतर व्यापार मान देना यावंती तो आंतराली जो कुछ भी बीच में हो रहा है जैसे आनोपादन बुद्धि और इंद्रिय बीच के, बीच में क्या क्या हो रहा है निर्विकल्प ज्ञान होता है सविकल्प ज्ञान होता है इंद्रिया से निकर्ष भी होता है तीन चीज हो रहे हैं इंद्रिया से निकर्ष निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प ज्ञान इन तीनों को ही व्यापार कोटिव जितने भी अंतराल में है तीनों को और सविकल्प ज्ञान के बीच में दो है इंद्रिया से निकर्ष निर्विकल्प ज्ञान दो को व्यापार मानी जाएगी निर्विकल्प ज्ञान के लिए एक ही व्यापार इंद्रिया से निकर्ष जो भी बीच बीच में होंगे जितने भी होंगे आंतरालिका से भोजन प्रकट दिया कौन है वो सनिकादी सर्वानी अवानी सबको व्यापार मान लेना चाहिए ऐसा कि आपका जो है तर्क में था इंद्रिय में प्रत्यक्ष प्रति प्रमाणम कह दिया था एक ही को, को नहीं बाकी सबको अवंतर व्यापार मान लिया गया उस बात के यहाँ सिद्ध करके बता दिया जब इतना विचार हुआ अब सन्निकर्षो में जाना पड़ेगा व्यापार है ना वो संनिकर्ष संनिकर्ष कितने वही करें इंद्रिय और वर्थ के साथ में होने वाला जो संनिकर्ष है तो साक्षात् प्रमा के प्रति कारण है उस कारण को हम छह प्रकार का मानते हैं और छह प्रकार का सन्निकर्ष है व्यापार था ये कौन से कौन से हैं जी कहते सुनो संयोग पहला सनिकर्ष है संयोग संवाय चौथा संवाय पांचवा संवेद संवाय और अंत में विशेषण विशेष भाव से भी विशेषण विशेष भाव संबंध संनिकर्ष कौन सा सनिकर्ष कब और कैसे काम करता है उसको भी समझाते हो बोल रहे थे कि ये सब समझना अलौकिक नहीं है ये सब क्या सनिकर्ष लौकर्ष अलौकिका चक्ष विषय ज्ञान जन्य थे जब चक्षु के द्वारा घट विषय ज्ञान पैदा होता है तब क्या हो रहा है गटो चक्षु इंद्रियम घटो अर्थ हा तब चक्षुकोणे इंद्रिय वहां और गट पदार्थ है अनियो सनिकर्ष इन दोनों का बीच में संबंध होगा वह संयोगी हो सकता है क्यों अयोध्य सिद्धवाद क्योंकि दोनों अयोध सि में से नहीं आते हैं अयुत <coughs> तो सिद्ध पांच जोड़े कोई एक गिना दिया था, था ना पांच जोड़े का नाम ही अयोध सि सिद्ध है उन पांच जोड़ो में से ये जोड़ा नहीं है एवं किसी प्रकार से मनसा अंतर इंद्रिय यदा आत्म विषय ज्ञान जन मन रूपी अंतर इंद्रिय के द्वारा आत्मा को विषय बनाकर ज्ञान पैदा हो रहा है उस समय में कैसे ज्ञान हुआ अहम इति अहम में से ज्ञान होता है आत्मा का ज्ञान तदा मन ने इंद्रिय आत्मा विषय अनयो सनिकर्ष संयोग उन दोनों का सनिकर्ष भी माना जाएगा क्योंकि तो मन भी द्रव्य है आकार द्रव्य है लेकिन अवय रूपा द्रव्य न होने से नहीं है द्रव्यों के बीच होता है कहा होता है जब उन दोनों के बीच में अवय अवय संबंध हो या कार्य भाव रूपा संबंध हो तो कार्य कारण होता ही अवय में अवय हमेशा कारण होता है अवयवी कार्य होता है समझ जाते वहीं पर वह समय सम्बन्ध द्रव्य के बीच जैसे कपाल और घट हो ठीक कपाल और घट अवयव और तंतु और पट अवय और अवय ये दोनों द्रव्यों के बीच में समवाय मानी गई है वहीं पर जहाँ अवयव भाव तो कार्य कारण भाव विशिष्ट अवयव भाव जहां पर है वहीं पर संबंध होता है अन्यथा द्रव्यों के बीच में हमेशा संयोग ही होगा तथा मन आत्मा अन्यो सनिकर्ष संयोग कदा पुनः समवाय स निकर्ष कब पुनः समय माना जाए चक्षुरादीना घटगत रूपा ग्रीय घटे श्याम रूपक्षुरादि के द्वारा ग्रहण किया जाता है जैसे किसने कहा घटे रूपम अस्था घट में श्याम तदा चक्षुंद्रिय घट अन सनिक उस समय चक्षु है इंद्रिय घटरूप क्या है पदार्थ है उन दोनों सनिक गट, गट समय माना जाएगा क्यों क्योंकि चक्षु संयुक्त है घटे रूप समय का संयोग हुआ आत्मा में और आत्मा में समय समय से रहता है सुखादी उसका प्रत्यक्ष होगा घटगत परिमाण आदि ग्रह घटगत परिमाण आदि ग्रहण करना हो चतुष्ट अधिकम कारणिकार अलग विचित्रिक मान्य पड़ेंगे इसके साथ, इसके साथ? संयुक्त समवाय के साथ में संयुक्त समय तो रहेगा इसके अलावा भी परिमाण का तय कब होता है किसी चीज के परिमाण का निर्णय ऐसे करोगे या इतना लंबा चौड़ा है ना आपके अंक क्या करता है सकल अवयों को देखता है अवयों तो आंक भी अवैवी हैत्मक है इन अवयों का उस अवयों के साथ संबंध होगा इस अवयवी का उस अवयवी के साथ संबंध होगा फिर इस अवयव का उस अवयवी के साथ संबंध होगा ठीक है और इस अवयवी का उस अवयव के साथ संबंध चार संबंध होगा तब जाकर के वह का वास्तविक जो है परिमाण जो है ग्रहण होगा सत्यपि संयुक्त समवाये ते दूरे परिमाण आदि अग्रहण क्योंकि आप देख रहे हैं संयुक्त समवाय सनिकर्ष तो हो रहा है लेकिन वो चार जो विशिष्ट संनिकर्ष है ना वो न होने के कारण से दूरस्थ वस्तु में क्या है परिमाण आदि का अग्रहण होता है या गलत परिमाण ग्रहण होता जैसे चंद्रमा आपको चांदी के थाली के बराबर दिख रहा है सूर्य भी इसी प्रकार से थाली के बराबर दिखता है क्या उसका वास्तव परिमाण hmm. है नहीं नक्षत्र तारे छोटे छोटे दिख रहे हैं यहां से है वो पृथ्वी से भी बड़ा पृथ्वी से भी बड़ा है वो ये तो नक्षत्र भी एक एक नक्षत्र भी पृथ्वी से बड़े बड़े लेकिन दूरी के कारण से टिमटिमा तो वो छोटा छोटा चीज और भी क्यों हैं? वहां भी जैसे चंद्रमा से सूर्य के किरण प्रतिबिंबित हो रहा है ना वैसे सूर्य किरण वहां जा रहे हैं वहां से प्रतिबंधित हो रहा है नहीं? लें चंद्रमा नजदीक होने से इसका प्रकाश ज्यादा इधर आ रहा है तारों का प्रकाश नहीं आता है बहुत दूर है वो भी सब नजदीक हो जाए तो हजारों चंद्रमा हो जाएगा चारों तरफ तो दिन के सूर्य भी फीका पड़ जाएगा इतनी दूरी में रखा हुआ है उन लोगों को सूर्य से पृथ्वी का पिछले भाग में है जिस तरह घूम रहा है ना वो पीछे घूम रहा है या इस तरफ से है यहां से हमको सूर्य नहीं दिख रहा है कि सूर्य किरण वहां जा रहा है नक्षत्राराओं में जैसे चंद्रा पे जा रहा है वैसे उन पर भी जा रहा है लेकिन दूरी के कारण से ये नजदीक है यहाँ ज्यादा प्रतिफल दिख रहा है उधर का प्रतिफल अत्यंत न्यून दिखता और वो गतिमान है उनकी गति ऐसा है जिसके सभी कब कभी कभी नहीं ऐसे दिखते हैं वो गति के कारण से और इसकी गति अलग है जिसके वजह से हमें निरंतर प्रकाश दिख रहा है उसके प्रकाश निरंतरता नहीं है ये सब दूरी के कारण से होता है और ये सब तभी हुआ ऐसे हमें भ्रांति हो रहे हैं कारण यह है क्योंकि हमारी इंद्रियों का सकल अवयव उस वस्तु तो पदार्थ के सकल अवयव के साथ सही से संबंध नहीं कर तो हीं पर आप देख सकते हैं आदमी दूर जा रहे कितना क्या दिखता है वो का दिखता है मार मारेगा तो है खुद गिर जाएंगे इसलिए ये सब चीजें जो है अवय संयोग पर भी निर्भर है चार प्रकार के विलक्षण सब मानते हैं परिमाण आदि के लिए विशेष रूप है यथा कौन वो इस प्रकार चतुष्ट सुनो इंद्रियों के इंद्रिया विषय रूपी अवयवी के साथ पहले अवय का यहां के अवयव जाएंगे अवयवी के साथ जोड़ेंगे फिर क्या होगा इंद्रिया अवयों का अर्थ के अवयों के साथ यहां का अवयव उस अवयवी से किया पहले फिर यहां का अवयवी उसके अवयव से जुड़ा फिर क्या हुआ? इंद्रिय इंद्रिया अर्थ के अवयों के साथ इंद्रिय के अवयव का विषय के अवयव के साथ फिर विषय के अवयवी का इंद्रिय रूपी अवयवी के साथ में हो गया अर्थावय इंद्रिया विनाम संषार प्रकार का सन्निकर्ष होगा तभी जाकर के असली परिमाण ग्रहण होता है और इस चात्रिकर्ष में यदि न्यूनता किसी प्रकार की आ गई तो आपको जो परिमाण ग्रहण होगा वह तो गलत ही ग्रहण होगा कदा पुनः शिव संवेद समिकवेद समाय स निकर्ष कब होता है यदा पुनश्च अक्षुषा घट रूप संवेतम तदा ग्रह थे तथा चक्ष जब द्वारा घट रूप में समय से रहने वाला रूपत्यादि जाती है सामान्य है उस जाति को ग्रहण करेंगे तदा तब क्या होता है चक्षुरूपय सामान्य अर्थ है वहां इंद्रिय चक्षु काम कर रहा है रूपत् जातिया विषय बना हुआ है तार्ष समय, समय जाएगा क्यों चक्षु संयुक्त घटे रूपम समेतम तथा घट में रूप समय समस्या रुप रहता है कदापुन समय स निकर्ष और समवाकर्ष कब होता कदा कर श्रोत इंद्रिय ना शब्दों गृहते श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द को हम ग्रहण करते हैं तब समवाकर्ष माना जाएगा क्यों क्योंकि तदा श्रोत्र इंद्रियम व इंद्रिय और विषय क्या है शब्द अनिओ सनिकर्ष समवाय इन दोनों का सनिकर्ष क्या हो सकता है समवाही हो सकता है क्यों जी क्योंकि श्रोत्र आकाश रूप है श्रोत्र क्या है आकाश है और आकाश में शब्द समवाय समाता है कर्ण शस्कुलिन्नम नबहहा्रोत्र कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है वही स्रोत्र रूप है श्रोत्र से आकाशात्मक और श्रोत इसलिए आकाशात्म होने के कारण से शब्द से आकाश गुणत्वाद आकाश गुण है समय गुण गुणी का समय संबंध होता है अतिव यहाँ समवाय स निकर्ष से स्वतंत्र के द्वारा शब्द को साक्षात्कार कर लिया जाता है प्रत्यक्ष कर लिया जाता है समझो कदापन समय समवास निकर्ष कब पर समय समय स निकर्ष यदा शब्द संवेदन शब्द है जब शब्द में संवास रहने वाला जातियों को आप इंद्रिय शब्द जातियों का प्रत्यक्ष में संवेद संवास निकर्ष काम करता है कैसे तथा श्रोत्र इंद्रिया उस समय इंद्रिय कौन है श्रोत्र और वहां विषय क्या है शब्दत्व सामान्यम शब्दत्व जाति में विषय हो रहा है उन दोनों का जो आकाशात्मक कर्ण शिष्क चल शुष्क आकाशात्मक स्रोत्र इंद्रिय रूपी आकाश में शब्द समय समस्या है और शब्द में शब्दत्व समय समय से रहता है अतएव संवेद समवाय से निकर्ष से जो है शब्दत्व कत्व जातियों का प्रत्यक्ष होता है समझो तो ठीक है कदा पुनः विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष विशेषण विशेष या विशेष विशेषण भाव जो इंद्रिया वो कब होता है कभी यदा चक्षुषा संयुक्त भूतड़े घटा भाव गृह थे जब चक्षुष संयुक्त भूतल में घटा भाव ग्रहण करते हो कैसे ग्रहण कर रहे हो क्या होता है आपको ज्ञान समय में भूतले घटो नास्ति नास्थी भूतल हो गया अधिकरण विशेषण यहाँ सप्तमी है ना सप्तम विशेषण और घटा प्रथम थे इसे विशेष भूतले घटाभाव भूतले घटो नास्ति मने भूतले घटा घटाभाव तो घटा भाव प्रथमांत है वो विशेष हो जाएगा और वो विशेषण भूतल होगा इति तदा विशेष विशेषण भाव संबंध या विशेष विशेष भाव संबंध होगा तदा तथा चक्षुस भूतल से घटा विशेषण भूतल से भूतल के अंदर भाव जो देखा जाएगा यदि घटाजी विशेषण मानोगे तो भूतल विशेष हो जाएगा यदा मन संयुक्त आत्मनी इसी प्रकार से मनुष्युक्त आत्मा में सुखादिक्रह सुखाद्यवणवा अहम सुख रही सुखा भाव वाला हूँ तदा मनुष्य सुखा देव विशेषण मनुष्युक्त आत्मा में सुखादे भाव को विशेषण रूप में ग्रहण किया गएगा गत्व रहेगा घत्व नहीं रहेगा तब तथा श्रोत संवेद से गकार से घत्व भाव विशेषण श्रोत संवेद गकार घट भाव विशेषण हो जाएगा पंचविध संबंध संबंध अन्यतम संबद्ध विशेषण विशेष भाव तेपंच इंद्रियन गृहिये इस प्रकार संक्षेप समझो जो तो पंचविध संबंध है उन्हीं संबंधों से जोड़ना पड़ेगा संयुक्त विशेषण विशेष भाव संयुक्त संवेद विशेषण विशेष भाव संयुक्त संवेद संभाव भाव संवेद विशेषण भाव संवेद संवेद विशेषण भाव इस निकर्ष माननी पड़ेगी अभाव के लिए इस अभाव के लिए क्या हो गया छह दुगुणा बारह से निकर्ष क्योंकि कभी विशेषण बन जाता है भाव कभी विशेष हो जाता है तब विशेषण होगा तो उस तरह से बोलना है विशेष होगा तो उस हिसाब से बोलना है इंद्र का समन किससे हो रहा है भूतल विशेषण है या भूतल विशेष है उस पर चक्षु संयुक्त भूतल विशेषणता निर्भर विशेषता कहूंगा जब भूतल को विशेषण बनाओगे नहीं तो चक्षु संयुक्त भूतण निष्ठ विशेषता से विशेषता निरूपित विशेषणता का विशेषणता निरूपित विशेषता निर्भर होगा आप भूतर्ण को किस तरह से देख रहे हैं विशेषण रूपण कर रहे हैं विशेष रूप कर रहे भूतर्ण कर रहे हो या भूतल घटाभाव कर रहे हो उस पर निर्भर सारी शब्दावली पर निर्भर होता है इसलिए कहा पंचविद जो संबंध थे पांच प्रकार का जो संबंध है उन्हीं का अन्यतम संबंध उन्हीं संबंधों से संबद्ध होकर के विशेषण और विशेष भाव रूपा जो है सन्निकर्ष को लेकर के इंद्रियार्थ सनिकर्ष न इंद्री का अर्थ सनिकर्ष होकर के अभाव रूपा विषय को भी इंद्रिकी द्वारा प्रत्यक्ष कर लिया जाता है इस प्रकार से लौकिक सनिकर्षों का विचार इन्होंने पूरा कर दिया एवं समवायो इसमें प्रत्यक्ष कैसा होगा उसका भी चक्षु संबद्ध तंतो विशेष अनुभूत पट समवायो गृह चक्षु संबद्ध हो गया तंतु तंतु में समवाय सम से है पट है ना इसलिए उस पट का जो समवाय है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है आपको नहीं हो तो कैसे कह दिए तंतु में संवाय समय पट है आपको पट समवाय प्रत्यक्ष हुआ इसे चक्षु संबद्ध है तंतु उसमें विशेषण बोध कौन है पट संवाय पट का समवाय वो ग्रहण हो जाएगा यह तंतुषु पट संवाय यह तंतुषु पट समवाय आप बोल रहे हो इसे तंतुओं में संवाय को आपने देखा चक्षु संयुक्त तंतु उसे विशेषण रूप में देखा का प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष हुआ चक्षु संयुक्त है विशेषता संवाय का संयुक्त विशेषता से संवाय प्रत्यक्ष हो गया तो हाँ। पहले आपने पटाई नहीं तो समय कैसे बोलेंगे पट उत्पन्न कैसे बोलेंगे संबंध को चीज है जैसे लेकिन अब क्या बोलते घट का प्राग अभाव है प्रतियोगी विधेयक दिख रहा है घट समय बोलोगे जब तक घट पैदा नहीं होगा घट समय प्रतिष्ठा हो सकता चीज नित्य होने से आपत्ति नहीं है क्योंकि उसको प्रकट होने के लिए उसका अनुभव होने के लिए हमें उपाधि की अपेक्षा है ना तंत्र और बिना आप समवाय को अनुभव नहीं कर सकते भले वो नित्य है जैसे आकाश है सर्वतुआ कैसे अनुभव करोगे नित्य है। एक है अनुभव कैसे होता है उपाधि को निर्मित होता है आप जाते हो तो समझ हां यहां आकाश है नहीं तो जाने मिलेगा यदि आकाश ना होता तो जाते कैसे जा नहीं सकते आप जा रहे हैं आ रहे अंदर तो आकाश है यही तो अनुभव हुआ कि जितने भी नित्य और एक होते हैं इनका औपाधिक संबंध शीर्ष व्यवहार होता है बिना उपाधियों का इनका आप अनुभव ही नहीं कर सकते ये उपाधि आकाश के लिए कहीं और उपाधि है श्रोत इंद्री है ये आपने क्या कहा कर्ण है यदि उपाधि ना हो तो सब ग्रहण नहीं होता ये होगा तो सब ग्रहण हो रहा है इसे हमने मान लिया कि से उतना है अत सद्रहण हो रहा है इंद्रिया आपका ठीक है यह आकाश क्यों नहीं सब सुनाई दे रहा है इसी को क्यों मान रहे हो घटावचन आकाश क्यों नहीं स्रोत इंद्रिय मानते हो कर्ण शिशुन को क्यों मानते हो और कर्ण शुष्क अवच्न आकाश तो बहरे में भी है कर्ण शिष्कुल्य नहीं क्या उसका काम तो है अंध भी सारा संयंत्र है नहीं देता उसको केवल कर्ण शिष्कुल्न आकाश मात्र को स्वतंत्र हम नहीं बोल सकते इसीलिए वास्तव में ये इनका फेल हो जाता है आगे शास्त्र होगा फेल हो जाएंगे ये, ये बहरे में भी कर्ण शुष्क आकाश है कहा है सुना गोलक इसलिए का मतलब क्या कर्णसुली ये जो है छिद्र ये छिद्रातृपाधि नहीं है सरोत इंद्री का इससे अलग कुछ और तत्व तो भी है सूक्ष्म मानना पड़ेगा इससे अलग जो इसमें रहने पर ही वो सुनाई देता है वो इसमें नहीं है तो उपाधि गोलक रहने पर भी जैसे आंख है गोलक है अंधे का भी तो गोलक है दिखता नहीं ये जिसको हम लोग गो कहते गोलक इन गोलकों का रहते हुए भी इंद्रिय इसके अंदर ना हो सूक्ष्म तत्व तो ना हो तो आपको तत्व तत्व का प्रदर्शन होता। तो जो है देख रहा है तो और देख सकता है। नहीं देख सकता उसे उपाधि चाहिए ना इसी उपाधि से देखेगा क्यों नहीं देख सकता क्यों नहीं दे सकते हाँ कहीं उपाधि बने तो सही हो वो उपाधि उसकी योग्य नहीं है ना नहीं महाराज जी बात, बात ना। है ना उसकी योग्यता आना चाहिए ना हर चीज के लिए योग्यता होती है बिना योग्यता का नहीं हो सकता आप योगी हो आप योग्यता बना लीजिए कौन मना कर रहा है नहीं, बात कौन मना नहीं, कर रहा है भाई आप मुँह सब सुनते हो ऐसे भी लोग हैं शरीर में आवाज लगा लगाओ मनुष्ठ सुनाई दे रहा है चक्षु संबंध से ओम निकल रहा है तरह विशेषण भूतः पटसवाय क्रिय थे यह तंत्र पटसवाय थी इसे समवाय का प्रत्यक्ष हम जब मानते हैं तो यहां पर सब समझ से ये आता है बात इस पर उठ रही थी कि जो शब्द का उपाधि इसलिए समवाये है आकाश में गुण समवाकर्ष ग्रहण कर रहे हो वहां संकर्ष कोटि में हमने ले लिया विषय नहीं था वहां पर हो अब यह विषय बनाया है हमने समवाय को यहां पर समवाय को ही करने हम जा रहे हैं इनका प्रत्यक्ष होगा जब पांच जोड़ों बीच में तुम उसको देखोगे पांच जोड़े बताए गए हैं, उन्हीं में ही आधार आधे भाव में कौन किसमें रह रहा है उसी में आप देख सकते हो दूसरे में नहीं देख सकते हैं। वर्णिता इस प्रकार से इच्छा सन्निकर्ष जो वर्णन किया उसके संघर्ष लोक दे रहे देखिए अक्षजा प्रमिति सविकल विकल्पिका कर्णम त्रिविधम तस्कर्ष विध घट तील नीलत्व शब्द शब्दत्व शब्द अभाव जन्य प्रमिति ज्ञान है दो प्रकार की है एक विकल्पक दूसरा अविकल्पक मन निर्विकल्पक कारणम त्रिवेदम कारण तीन प्रकार की है इंद्रिया इंद्रिया से निकर्ष और निर्विकल्प ज्ञान को भी कारण कहा तस्या उसका है, सनी सनी में, तद्गत नील, माने घटगत नील रूप प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त संवाय, और नीलत्व के लिए संयुक्त संवाय, शब्द के लिए संवाय, शब्दत्व के लिए संवेद संवाय, अभाव और समवाय आदियों में क्या होगा पूर्व चक्षु संयुक्त संयुक्त विशेषणता या संयुक्त विशेषता आदि सनिकर्षों से इनका होता है